श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ त्रयोदशो तयोदशोध्याय विदुर्जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना श्रोतवाच विदुरर्थयात्राया मैत्रेद आत्मनो गतिवा गाधापुरवाप्तावेषिता सूर्जी कहते हैं विदुर्जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हसिनापुर लौट आए उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी या कृतमान प्रश्नान छत्ता कौशार भाग्रत जा भक्ति गोविंदो पर राम विदुर जी ने मैत्रे ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्रीकृष्ण में अन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए तम बंधुमागत दृष्ट्र धर्मपुत्र सहा अनुजतराष्ट्रुष्सुतः सारिथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मण सुभद्राचोत्तरा कृपी अन्या जामया पौन पांडोर्जा स प्रत्यो जग्मेण प्राणम कंठ्या तन्व इवागतमत परसंगावाद चक्रे कितासन विहोत्कमर्श्चक्रेक पिग्रह जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर उनके चारों भाई धृतराष्ट्रजुजुस्सु संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नरनहारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियाँ सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए यथायोग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरहजनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित यथोचित सत्कार किया तम भुक्तव विश्रांतमासी प्रसृव तो राजा प्राह तेषा जसन्वताम जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा युधिष्ठिर उवाच अस्म स्मृत लो युष्माया समेतान विपद घनाषान मोचितान समात्रिकुधिष्ठि ने कहा चाचा जी जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने करकमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषा विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं कयावृत्त्यावर्ति वरश्चर भी क्षितमंडलम तीर्थाली क्षेत्र मुख्याली सेथाली भूतले अपने पृथ्वी पर आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया भगविधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुंत तीर्थाली स्वांतस्थे नगदाफिता प्रभो आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए वितरण करते हैं अपिना सुहृदस्ताधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुतावा जगव सपुर सुखमा सती चाचा जी आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं अपनी नगरी में सुख से तो है ना आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा इतुक्त धर्मराजेन सर्व तत्सवर्णयत यथानुभूत क्रमशो विना यदकुलाक्ष युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही नन्व प्रिय दुर्विषहम ऋणाम स्वयं उपस्थित करुणो करुण दुखता करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी कंचित काल मथावा थी सत्तो पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे अभि भ्रदर यमादंडम यथावधकारिशो या वार्व साक्षात धर्मराज थे मांडव्य ऋषि के शाप से ये सौ वर्ष के लिए शुद्र बन गए थे इतने दिनों तक ये महाराज के पद पर आर् अर्जमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी शूली पर चढ़ा दिया गया राजा को यह पता लगते ही कि वे महात्मा है ऋषि को सूली से ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला यमराज ने बताया कि आपने ललकपन में एक टिड्डी को कुश्की नोक से छेद दिया था इसीलिए ऐसा हुआ इस पर मुनि ने कहा मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया इसलिए तुम सौ वर्ष तक शुद्ध योनी में रहोगे मांडव्य जी के हिसाब से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था युधिषिरोधराज्यो दृष्ट पौत्रधर भातृभे लोकपाला राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे एवं गृह सुसक्ता प्रमत्ता नाम अत्यक्राम विज्ञात काल परम इस प्रकार पाणलो गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि जन अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा जिसे कोई टाल नहीं सकता विदुरस तद भी प्रेत्य राजन निर्गम्यता शीघ्र पश्येदम भयमागत परन्तु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई ऋतराष्ट्र से कहा महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है झटपट यहाँ से निकल चलिए प्रति क्रिया कुतचित्चिति प्रभो स ये भगवान काल सर्वेश न समागत हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है ये नचैव नम प्राणे प्रियतमी जनासुजेता क्यों तय धनादि भी काल की वसीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है पितृ भ्रातृतपुत्र हता आत्मा चरयाग्रस्त हम पर गेहम परगेहा थे आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए आपकी उम्र भी ढल चुकी शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया आप पराए घर में पड़े हुए हैं अहो मही यथी जंतो जीविता भवान ओह इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी होती है इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं अग्निर्शिष्टो दत्त अगर उदारा दूषिता हितम क्षेत्र धनमेश तेरह जिनको आपने आग में झलाने की चेष्टा की विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया जिनकी भूमि और धन छीन लिए उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है तस्पी हितो यम कृप्य निभा आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं परंतु आपके चाहने से क्या होगा पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीन हुआ जा रहा है गत स्वार्थम दे विरक्तो मुक्त बंधन अभिज्ञात गति जह जात सवय धीर उदारित अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सजने वाला नहीं है इसमें फंसिए मत इसकी ममता का बंधन काट डालिए जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है यह स्वत पर जात निर्भेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गे हाथ प्रव्रे स नरोत्तम चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है वही उत्तम मनुष्य है अथोधि चिम दिशम जातु स्वैर गतिर भवान वाक्य प्रायश काल पुंसाम इसके आगे जो समय आने वाला है वह वा प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा इसलिए आप अपने कुटुम्बियों से छिप कर, उत्तराखंड में चले जाइए एवं राजा प्रज्ञा चुजमे निश्चक्राम भ्रत संदर्शिता जब कु छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े पतिम प्रयांत सुबल से पुत्री पतिव्रता चाजघ घाम साध्वी हिमालस्तंड प्रहर्षम मनस्वीना सत्प्रभंसम सत्स प्रहार जब परम पवित्र पतिव्रता सुबलनंदनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े अदात शत्रु कृतमयत्रोहता गृह प्रवेशो गुर न चाप्य पितरौ सौ बलि अदात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्यावंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान किया इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरणार बंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए तथा संजय मासी विघ्न महान गावल गड़े नतास्तो वृद्धो हीनच नेत्रिठ ने उद्विग्नचित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा संजय मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं अम्बा च हतपुत्र पृथ्विव्य क्वत अय्या कृतप्रज्ञ हत बंधु सभार्यम आसन समलम सम गंगाजा दुखिपतत तो पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हित चाचा विदुर जी कहाँ चले गए ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े पितर जो परते पांडव सर्वान सुहृदाय अरक्षताम व्यसनता पितृ्योकुआता जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए सुतवाच कृपया स्नेह क्लब्यास तो विरह विरहकर्षित आत्मे स्वर मचक्षाणो न प्रत्यात्त पीड़िता कहते हैं संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके वृमिद्या्रोहणिपाणिभ्याभ्यामा नहात्मना अजात सत्म प्रत्युचय प्रभो पादावनुस्म फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया हाथों से आँखों के आँसू पोंछे और अपने स्वामी धित्राष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए निर्धिष्ठिर से कहा संजय उवाच ना हम वेद व्यवसित पित्रोर्वह कुलनंदन ग्या वाह महाबा हो मुश तोमस्मी संजय बोले कुलनंदन मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है महाबाहो मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बरो हो प्रत्युत्थायाद्यान जोभ्यवान संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरों के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुंचे महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले युधिष्ठिर उ हम वेदा गतिम पित्रो भगवान क्वताविता पुत्रार्व गताच तपस्विनी युधिष्ठिर ने कहा भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी महाता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए कर्णधारायुपारे भगवान पारदर्शक अथा भाषे भगवान नारदोपनिषत् भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं तब भगवान के परम भक्त भगवन में नारद ने कहा माँ कंचन शुचोराजन यदी सर्वशम जगत लोका सपाला मे बलमेषितो ती स संयो नक्ति भूतानी सभी धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है यथा गावो नते प्रोहता स्तंथ्याम बद्धा सदाम अभी त्यां, त्यां नाम फिर बद्धा बहंते बलमेश जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भाग ढोते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमाधि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं यथा पर कराणाम संयोग अभिगमा विह इच्छया क्रीड़ तो साम जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुलना होता है यम्यथे ध्रुव लोकम अध्रुवम वा सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहात्रह मोहजात तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं तस्मा जयंग वैक्ल्यम अज्ञान कृतमात्म कथम तनाथा कृपण वर्ते रे चम विना इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे इस अज्ञान जन मन की विकलता को छोड़ दो काल कर्मा गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिक कथमनयास्त गोपाल ये सर्पग्रस्तो यहां यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान या पराधहीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है अहस्ताली सहस्ता नी फलगोडी तत्र महताम जीवो जीवीनम हाथ वालों के बिना हाथ वाले चार पैर वालों के पशुओं के बिना पैर वाले त्रिनादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है तदिदम भगवान राजनक आत्मा आत्मनाम सदे अंतरोनंतरो भाति पश्य तम माए इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं तुम केवल उन्हीं को देखो सो सोयमद्य महाराज भगवान भूत भाव कालरूपोवतीर्ण साम अभवासुरशा महाराज समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं निष्पादित देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते ताव जोजम अवे क्षद्व भवेद्यावदीह स्वर अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं थोड़ा सा काम और शेष है उसी के लिए वे रुके हुए हैं जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो धितष्ट स भ्रात्रा गर्भार्य दक्षिण हिमवत ऋषिना आश्रम ग स्रोतो भी सप्तर साधु सप्तः सप्ता नाम प्रीत प्रीतये ला ला सप्त स्रोत प्रचक्षते धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग सात धाराओं के रूप में अपने को सात भागों में विभक्त कर दिया है जिसे सप्त स्रोत कहते हैं वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं स्नावाणु तस्मी हुआ चाग्निथाविधि अभक्षा उपशांतात्मा सा आसेते क्षण वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं जितासन हो जितश स्वास प्रत्याहृत षडिंद्रिय हरिभाव याधस्तरज सत्वतमो बल आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं विज्ञानात्मन संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानधारे घटाबरिवाम भरे दर को निवर्तिता दस्तमाजा गुढ़ो दरको निरुद्ध कर्णाशय निवर्ति आस्तेखिलम उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना फुटनोट देवर्षि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए सवा अद्यतना जन पर पंचमे हरे कलेवरम हास्यति स्व त भस्मी भविष्य धर्मराज आज से पांचवे दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा दह्य अग्नि अग्निभिर्दे हे पत्यो पत्नी सहोटे गारहपत्यापत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी विदुरस्तो विधुरस्तु तथा निशाम कुरुनंदन गंता धर्मराज जी, अपने भाई का में मोक्ष देखकर देखकर हर्षित और वियोग दुखित होते हुए हर्ष शोकस्मतरा आश्चर्यन के लिए चले जाएंगे नारदः युधिष्ठिरो वचस्तस्य स्वर्गम नारद युधिष्ठरो नारद तुम्बरू के साथ स्वर्ग को चले गए धर्मराजदृष्टि ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम श्याम सहितायाम प्रथम स्कंधे नयोपाध्याय त्रयोदशोध्याय